ृपतम वंदे परमाघवोपाली गोविंदीना वंदे मुकुंदमर दुदलायताक्ष कुंदेन्दुशंखदशन शिशुपेशंद्रादिदेवगणवितवनायम वसुदेवन नव जलधरव चंपक भाषण विकसितलिनाशियंशन मशियम कनकुचिदुकूल चारुबर्वचूल कमी निखिसारम नौमे गोपीकुमाररम वंशी विभूषितकनीभा सुंदर बरादिबलाघरोुसुंदर मुखादरविंदष्ण कि जानी ज्याना सीते मनसा तगुण निष्क्रिय ज्योतिन योगिनो यदि परी पश्यं तदवत्कारा भूयाचर कालिंदी कुलश्क नील महोधव श्री राम मज सब जगजानी करो प्रणाम जो जगबानी भगवान क्या हैं इसका उत्तर भगवान दे सकते हैं बाकी जितने भी उत्तर हैं वो सब महापुरुषों की साधना के अनुभवों के उत्तर है जिसने जैसा देखा जिस मार्ग से जो गया उसने अपने मार्ग का वर्णन किया और तो सभी सत्य गंगा जी गंगा हरिद्वार में कोई दक्षिण से आया कोई पूर्व से आया कोई पश्चिम से कोई उत्तर से तो सबके मार्ग के अनुभव विभिन्न होंगे मार्ग के दृश्यो के वर्णन भिन्न होंगे मार्ग में क्या क्या कहाँ पर कौन कौन सी वस्तु दिख पड़ी ये सब विभिन्न होगी खान पान का भी प्रभेद होगा हरिद्वार में आने पर हल्की पैड एक मिल जाएगी तो इसके पहले पहले ऐसा कहते हैं कि भाई वो इस प्रकार की वस्तु है अनिर्वचनीय इस प्रकार की वस्तु है अचिंत्य जिसका वर्णन नहीं हो सकता जो हमारे इस चित्त के द्वारा इस बुद्धि के द्वारा इस मन के द्वारा पूरी जानी जानी सकती ये तो वाचा निवर्तन प्राप्त मन सात तो इसलिए जिसका वर्णन हो नहीं सकता उसका तो हो नहीं सकता और जिसका हो सकता है उसके विभिन्न अनुभव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं इसलिए सभी ठीक हैं इसका कौन विरोध करे भगवान को तो ये कहे कि भगवान केवल सगुण है तब भी हमारी बुद्धि की परिधि में आ गए अगर हम कहें कि भगवान केवल निर्गुण ही है तो सगुण कौन है अगर हम कहें कि दोनों नहीं है तो भाई तीसरे क्या है तुम बताओ अगर हम कहें कि दोनों से परे है तो ये दोनों कौन है सो बताओ तो वो दोनों हैं दोनों से परे हैं दोनों के भीतर हैं दोनों के बाहर हैं जो है सो है हमने अपने उनको जानते हैं सच्ची बात अपनी तो यह है और यही बात मेरी दोस्त तो साधकों से बार बार ये विनय है कि साधक सिद्धांत के फेर में न पड़े भगवान क्या हैं भगवान कैसे है यथार्थ में भगवान का क्या स्वरूप है ये भगवान जब जनाएंगे तब जानने में आवेगा। तुम्हि कृपा तुम्हे रघुनंदन जान भक्त भक्त भगवान ने कहा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सर्व भूतेषु मद भक्ति लभते परा भक्तियाम अभिजाति यान यास्वत विशते तदनंतर जान गया तब तो हो गया प्रदिष्ट बतावे कौन और जब तक जानने वाला रहा तब तक जाना नहीं तो इसलिए उस निर्वचनीय का तत्व निर्वचनीय जानता है अपने को तो पता नहीं अपना तो काम यह है का उसके भगवान जैसे है बस दूसरे भगवान दूसरों के कैसे हैं इसकी परवाह न करके उसके भगवान जैसे हैं अस्माकोचन तो चमत्काराय भूयाचरम कालिंदी नीलम महोधावती मधुसूद स्वामी के शब्द हैं बला जिन्होंने अद्भुत सिद्धि लिखी है गीता के भाष्य के तेरहवें अध्याय में उनकी टीका में ये मंगलाचरण का श्लोक है तो वो कहते हैं कि भाई सब ठीक है जो करे सो करें जो ज्योति देखे वो ज्योति देखे जो निर्गुण निराकार का ध्यान करे वो ध्यान करे सब ठीक पर हमारे लिए तो बस वो कालिंदी के पवित्र तट पर कालिंदी कूल पर जो नीला नीला तेज दौड़ता रहता है खुदकता रहता है बस बस बस वही तो और को समझे सो समझे हमको इतनी समझ वाली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुर बस इसके परे जो कुछ है वो है तो प्रत्येक साधक का ये कर्तव्य है कि वो सिद्धांत को लेकर लड़े नहीं कभी नक्शा सामने रख ले मैप सामने रख ले बॉम्बे का मैड्रास का सिलोन का वहाँ वहाँ का और कौन बोले बम्बे में कालवा देवी रूट है देखो। अब लड़ने लगे हो ये बम्बई कभी गए ये नहीं देखा ही तो पूरा ज्ञान नक्शे से होगा नहीं अंदाज होगा संकेत होगा बम्बई चले जाओ तब पता लग जाएगा कालवा देवी कहाँ है तो जाना शुरू करो जाओ तब पता लगेगा और नक्शे को लेकर लगे लड़ने तो लड़ाई बढ़ जाएगी नक्शा बदलेगा नहीं और यहाँ का नक्शा बदल जाएगा विवाद विवाद होगा लड़ाई शुरू हो नक्शा बदल जाएगा यहाँ का अशांत हो जाएंगे हम इसलिए साधक के लिए सब ये सब या तो आचार्यों की चीज है या लड़वै की चीज है या विद्वानों का ये विनोद है विद्वानों का बड़ा विनोद होता है वो तो बस उनका ये बड़ा रस का विषय होता है साधकों के लिए ये कर्तव्य ये काम की चीज नहीं वो तो उनके जैसे राम वो तो चाहे कैसे ही हूँ एक बार किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि भाई तुम जिस राम को भजते हो वो तो द्वादश कला बता रहे बारह कला है तो श्री कृष्ण सोरस कला है तो तुलसीदास जी से उन्होंने कहा बारह कला है तब तो, तो आपने बहुत बड़ा बता दिया सोलह कला वाले की बात ही नहीं छेड़ते ही। उसका तो ये नहीं है बोले बारह कला वाले अब भगवान अवतार नहीं है हम तो उनको राजकुमार मान के भजते थे पर बारह कला अवतार और अच्छा अब सोलह कला वाले की बात ही नहीं करते सोलह कला वाला हो चाहे हजार कला वाला हो उससे मतलब नहीं है यहाँ तो बारह कला ज्यादा बैठा दिए तो इस प्रकार से वो कोई कुछ भी कहे अपना इष्ट जैसा है जो कुछ है बस वही सर्वोत्तम उसको मानकर आदमी उस लक्ष्य को सामने रखकर चलता रहेगा तो भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे और प्राप्त होने पर पता लगेगा कि वो कैसे हैं क्या अपने आप भाई जब तक रंग महल में जा कर के और श्याम सुंदर की झांकी पूरी नहीं देखने लेते तब तो क्या पता लगेगा की वो कैसे तुम ऊपर की पोशाक को देखते हो कभी पोशाक राजा की होती है कभी उन्हीं के पोशाक और हो जाती है और पोशाक के साथ साथ उनका रूप बदलता है और उनके काम बदलते हैं। सर गुरुदास बनर्जी हैं, तो हाईकोर्ट के जज थे बहुत बड़े विद्वान शिवरात्रि का दिन तो गंगा नहाने जाया करते थे वो बूढ़े ब्राह्मण थे तो गंगा नहाने जाए वहां जस्ट हो तो हाई कोर्ट में जाता है हाईकोर्ट जज से वहाँ तो वहाँ तो ब्राह्मण देवता सभक्ति गंगा में अवगाहन करने जाते हैं तो लोटे लो हाथ में लिए और वो सीताम्बरी पहले राम नामी ओढ़े और गुरुदास बनर्जी नहा करके लौट रहे थे तो त्रिकुण लगाए तो एक बुढ़िया ब्राह्मण ने देखा कि पंडित जी महाराज गंगा नहा करके आ रहे है शिवरात्रि है मंदिर पास ही है तो पंडित जी पूजा करवा दे, तो कहा, ए, ओ पंदी जी, पंदी सुनो। दे क्या मैया बोले तो शिवरात्रि जरा पूजा करवा दो चल के बोले हाँ चल पूजा करवा दे तो चले गए मंदिर में मंदिर में जाके ब्राह्मण है अब इस समय ब्राह्मण है वो पूजा करवा दी खूब मजे में पूजा करवा दी जब उसने दो पैसे दिए तब गुरुदास जी ने कह दिया मैया मेरे पास तुम्हारे आशीर्वाद से बहुत पैसे पैसा ले लू मानो तब मेरे पास बहुत पैसे हैं तो कहा तू क्या करता है बुढ़िया ने कहा तू क्या करता है तो कहा मैया मैं तो हाई कोर्ट में नौकर हूँ हाकिम है तू बोला अरे तुझे नाम क्या है बोले गुरुदास गुरुदास तू ही है तो हाकिम कोठवारा बोलो गुरुदास बाबू तो ये नहीं नहीं मैया मैं पंडित ब्राह्मण हूँ गुरुदास जज नहीं होंगे समझे तो इसी प्रकार से भगवान के अनेक रूप हैं, तो है, वो धनुर्धर भी हैं, वो वनवेशधारी भी हैं, वो दूल्हा भी हैं, वो राजा भी हैं, वो वृंदावन के छैल भी हैं और वो कुरुक्षेत्र के सारथी भी है और वो महाकाल भी है इसलिए वो जैसे जो कुछ है ये सब बता देंगे फिर आपको जब आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे तब वो कह देंगे कि देखो वहाँ जो हम ब्राह्मण बने थे वो भी गुरुदास और ये जो हाईकोर्ट में जज है ये भी गुरुदास और उस दिन माता के सामने महाराज कादर आदर्श मैं आपको सर गुरुदास एक दिन हाई कोर्ट में बैठे बहस सुन रहे थे अंग्रेज सब बजिस्टर से उस जमाने में बहस कर रहे सर कोई मुकदमा था उस दिन था बंगाल में कोई पर्व तो पर्व के दिन गंगा नहाने को आसपास के लोग बहुत आते हैं तो कुछ देवी स्त्री आए बहुत भीड़ थी तो सर गुरुदास ये आ, वो हाईकोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे हुए बहस सुन रहे थे वो क्रॉसिंग वो क्रॉस हो रहा था तो इसने इतने में उन्होंने देखा ये बुढ़िया बुढ़िया एक और वो गीला कपड़ा पहने महिला अंदर घुसी उस रूम के और सिपाही ने जरा रोका इनकी आख चली गई उधर इन्होंने कोर्ट बंद कर दिया बहुत सुनते सुनते कोर्ट बंद कर दिए सब सब बड़े चकित हो गए क्या हो गया कोर्ट बंद करके ये कलकत्ते में देखा होगा आपने बॉम्बे में भी है ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनके आने का रास्ता पीछे से होता है सामने से नहीं आते जाते पर ये कोर्ट बंद करके सामने उतर गए सामने उतर करके इन्होने कोर्ट में उन अंग्रेज बैरिस्टरों के सब के सामने उसी जज के वेश में शाष्टांग प्रणाम किया उसको बुढ़िया को और उसके चरणों की धूल लेके सिर में लगाई चकित हो गए लोग सब इकट्ठे हो गए अंग्रेज सब ये क्या है सर गुरुदास ने ये कैसे किया क्या किया गुरुदास जी के आँखों में आंसू आ गए बुढ़िया तो गदगद हो गयी बैठा गुरुआ गुरुदास ने कहा कि ये मेरी धाए माँ है इसने मुझे पाला था इस मेरी धाए माँ ने सगी माँ नहीं मेरी माँ मर गई थी मेरी धाए माता ने मुझे पाला था इसे इसके मुझे दर्शन हो गए आज तो मैं इसके चरणों में गाँ सब लोग चकित हो गए गुरुदास की निष्ठा को देखकर? गुदास कई निष्ठा है एक बार के बाद सर गुरुदास किसी कमीशन में कलकत्ते से दिल्ली आ रहे थे स्पेशल ट्रेन में लॉर्ड कर्जन उस समय थे लॉर्ड कर्जन उस समय ये कलकत्ते में रहा करते थे वायसराय लोग लॉर्ड कर्जन थे उसी ट्रेन में तो रास्ते में सर गुरुदास से बातें हो रही थी तो प्रयाग के कुछ उधर पहुँचे तो सर गुरुदास से पूछा लॉर्ड कर्जन ने क्या आपने खाया के नहीं अभी आज के जमाने की बात हो तो समझे ये सर गुरुदास तो अभी दखिया ही हैं गुरुदास ने कहा खाता कैसे मैंने स्नान नहीं किया अभी तो, तो फिर बोले कहीं स्नान करने की की सुविधा होगी स्नान करेंगे बनाएंगे भगवान की भोग लगेगा तब खाएंगे तो सर वो करजन ने कहा कि ये आपके पुत्र ने खाया खायादास के पुत्र साथ थे तो उन्होंने कहा कि ये पूछने कौन सी बात है मैं नहीं खाता तो मेरा बेटा कैसे खाता उस जमाने की चीज है करजन ने उसी समय ये आज्ञा दे दी कि इलाहाबाद में जब गाड़ी ठहरे और जब तक सर गुरुदास खा पी के न लौटिया तब तक ट्रेन वहीं रहे टाइम बदल दी गई, जितनी टाइम लगे सर गुरुदास उतरे सर गुरुदास त्रिवेणी पर गए स्नान किया बाप बेटो ने हंडिया मंगाई उसने उनके भात बने, भगवान के भोग लगा गुरुदास ने और लड़के ने खाया तब वो लौट करके आए कर्जन एक नोट लिखा था करजन ने इस पर एक नोट लिखा था कि ये मैंने सर गुरुदास की निष्ठा देखी हंसी नहीं की करजन ने निष्ठा की चीज है लेकिन वो सर गुरुदास में कह रहा था दूसरी बात जैसे सर गुरुदास हाई कोर्ट में जज हैं उस भाई को प्रणाम करने के समय उसके बेटे हैं उस ब्राह्मणी को शिवरात्रि पूजा कराने के समय पंडित जी है इसी प्रकार भगवान सारे रूपों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं किसी एक रूप को पकड़कर उसके निष्ठा में अगर साधक बढ़ता रहे ये ये चेष्टा चिंता न करें कि भगवान कैसे जान ले पहले से बिना पहुंचे जाएंगे नहीं और जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं दोनों बाद जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं और बिना पहुंचे जानेंगे नहीं तो चलना शुरू कर दे की चिंता न करे साध जो जिसके मन में जैसा साध्य है भगवान अगर खेलने वाले भगवान है तो खेलने वाले भगवान राजा है तो राजा भगवान निर्गुण है तो निर्गुण सगुण है तो सगुण जिसके जैसे भगवान उसको सर्वोपरि तत्व मानकर चलना शुरू कर दे जो जो निकट पहुँचेगा त्यो त्यो प्रकाश मिलेगा जो जो प्रकाश मिलेगा अंधकार का नाश होगा उज्जवल ज्योति प्रकट होगी भगवान का अवयव दिखने लगेगा स्पष्ट पास पहुँचा भगवान ठीक दिखेंगे और फिर भगवान जना देंगे हम ऐसे हैं, तो जाना की प्रवेश हो गया इस तद तो इसलिए जानने की चिंता पहले न करके चलने की चिंता करें। साधक चलना शुरू कर दे इसके बाद फिर अपने आप कौन जाएगा तो ये लो हम लोग बहुत लड़ने लगते हैं। निर्गुण वादी सगुण वादी साकार वादी निराकार वादी और अपने भगवान को अपने जे, अपने जैसा मानस भज नहीं है पर इतना ही ये है तुम मानते हो ठीक नहीं तो हमारे भगवान तो हो गए ना सर हमारे भगवान हमें मानने वाले हुए तो मानता नहीं जिस भगवान को वो मानता वो भी हमारे भगवान का रूप है जिसको और मानते हुए हो वो भी हमारे भगवान का रूप हमारे भगवान अनंत रूपों में विभिन्न रूपों में अनंत नामों में सर्वत्र प्रकट है एक ही अगर भगवान दस बीस हो जाए तो भगवान कोई न है ये मान ली कि राम भी भगवान कृष्ण भी भगवान और शिव भी भगवान देवी भी भगवान अल्लाह भी भगवान ये सब भगवान और अलग अलग भगवान तो सारे के सारे अल्प हो गए ना तो अल्प में सुखी नहीं है, सत्यन घनखा से रहे नाल पे सुखम भगवान अल्प नहीं होते तो सब अल्प हो गए कोई भगवान ही रहा और अगर ये माने की ये भगवान नहीं है हमारे वाले भगवान है तो तु तु तु तुम्हारे वाले अल्पोर है तुम्हारे वाले और कोई मानता नहीं इसलिए क्या माने सीधी सी बात है राम का उपासक माने कि बस राम ही भगवान है एकमात्र राम ही भगवान है राम ही को कोई पूछते है कृष्ण नाम से और कृष्ण रूप से कोई ब्रह्मा कोई विष्णु कोई शिव कोई दुर्गा कोई गणेश कोई सूर्य कोई अल्लाह कोई ओल माइटी गॉड कोई कुछ कोई कुछ विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों से कोई सवण कोई निरगण हमारे राम को पूछते हैं। बस काम बन गया किसी से झगड़ा नहीं अपनी राह पर चलते तो चले जाओ भगवान मिल जाए अपना जो है वो बस अपना है उसके लिए मन में न संदेह करूँ की छोटा है किसी बड़े को और पारा है जो आदमी ये करता है कि हम हम जिसको भसते हैं वो तो अभी अभी प्राइमरी क्लास की चीज है ऊंची वाली दूसरी है तो ऊंची वाले इसको छोड़ देगा वो तो रह जाएगा अधूरा जिसको मान्य बस यही वही है पलटने की आवश्यकता नहीं ये वही है और बस उसी को पकड़े चले जाए पार पहुंच जाएंगे पार पहुंचने पर पता लग जावान याश्मी तत्वत भक्तिया माम अभिजानती यावान उस भक्ति के द्वारा ज्ञानोत्तर भक्ति पराभक्ति ब्रह्मभूत भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्ष सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम और इस भक्ति भक्तिया माम अभी जान आती यावान ये में तत्वता है तत्व माम तत्व तो ज्ञातवाद सीधे शब्द है उस भक्ति के द्वारा जैसा जो कुछ मैं हूँ इसको तत्व से यथा जानता और जानता कौन है महाराज जो अंतरंग प्रेमी होता है वो देखिये जानने का ज्ञान भक्ति का विरोध नहीं बड़ी सुंदर सुंदर इनका सामंजस्य है सीधी सी बात है ज्ञान भक्ति का पूरक और भक्ति ज्ञान की पूरक और दोनों का दोनों का परिणाम एक जैसे आपसे मेरे अगर कुछ भी जानकारी नहीं है मेरा परिचय आपसे कुछ है ही नहीं तो आपके प्रति मेरा प्रेम होगा ही नहीं किसी प्रकार का कोई परिचय कुछ जानकारी होनी चाहिए आप अमुक हैं ऐसे गुण वाले हैं ऐसे नाम वाले हैं कुछ है न कुछ परिचय हो ज्ञान हो ज्ञान होने पर आप में प्रेम होगा और जब वो प्रेम अंतरंगता ला देगा प्रेम दोनों हृदयों को उन्मुक्त कर देगा ज्ञान से हृदय उन्मुक्त होता है भला ये बहुत ध्यान रखने की चीज है ज्ञान से हृदय नहीं उन्मुक्त होता ज्ञान से केवल जाना जाता है पर हृदय में क्या है ये हृदय खुलता नहीं ये खुलता है प्रेम से तो जहाँ प्रेम बड़ा, अत्यंत अंतरंग तो अंतरंग आने पर क्या होगा फिर दिल की बात आप खोल देंगे बोले तो भाई ये जानता है कि हम राजा हैं हम सम्राट हैं हम सब कुछ हैं पर ये हमको नहीं जानता हमारे समाराटत्व को जानता है और जब घुल मिल जाएंगे अंतरंगता आ जाएगी अंतर में प्रवेश करने का संजय ने कहा संजय ने कहा से कि मैं मैं की राजन उस महल में जा के आया हूँ जिस महल में नहीं जा सकते प्रद्युमन नहीं जा सकते यह उस महल में मैं जाके आया इतना मेरा वहाँ प्रवेश है इतना मैं अंतरंग हूँ तो अंतरंग अगर अंतरंग तो आना होती तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के उस प्रकार के पूज को बैठने के क्या संजय देख पाते वहाँ प्रवेश ही नहीं है जब अंतरंगता होती है तब प्रवेश होता है अंतर में और तब अंतर के बाद जो असली होती है वो सामने आती है ऊपरी बात छिप जाती है तो अंदर का ज्ञान जो है यावान यश चाष्म ये नहीं हुआ पहले ये तो ये तो हुआ मध्यक्तिम लभते पराम और भक्तियाँ माम जाना आती उस भक्ति के द्वारा उस प्रेम के द्वारा ज्ञान हुआ तत्व ऐसी आज पुराण में श्लोक आता है बड़ा सुंदर तुम भगवान को किसने जाना चुक्ति की बात नहीं है ये सिद्धांत है प्रेम प्रेम राज्य का भगवान ने कहा अर्जुन से मन महात्म्यम मत सपरियाम मत श्रद्धा मन गोपिका पार्थ जानती तत्वत तत्वता, तत्वता यह शब्द है तत्वता वहाँ है भक्तिया मान अभिजान हाथी यावान यश्चा तत्वत तो तत्व तो कौन जानता है जो अंतरंग है जिसके सामने भगवान का हृदय उन्मुक्त है मैने बड़ी भारी ऊंचे सिद्धांत की बात और बहुत बड़ी ऊंचे तत्व की बात कही जा सकती है पर दिल की बात यह सब जगह नहीं कहा गीता में देखिए गीता ने भगवान ने बड़ी भारी ज्ञान की बात कह दी और ज्ञान की बात कह दी उन्होंने स्वयं कहा स्वयं कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान की बात कह दी गु या ये कर्म मैार इतिते ज्ञान माक्षम गुहर मया विमृषित शेषण तथा करो अर्जुन मैंने जो गुहे से भी गुहतर ज्ञान था वो तुमसे कह दिया अब तुम अपनी इच्छा वो करो अब इसमें ज्ञान कह दिया पर इच्छा वो करो इस करने का सिद्धांत इस करने का क्या होता है अंतरंगता नहीं भाई हमने तुमको जो कुछ बताना था बता दिए जैसे करो दूरी है अर्जुन गया अर्जुन ने कहा राम राम इन्होंने कैसे कह दिया जैसे सो करो शा... शिष्य शादी माम प्रबन्न में कह चुका था मैं शर्ण आ गया आपका तो शिष्य हूँ रास्ता बताओ रात कहते इतने जचे करो रोम था अर्जुन भगवान द्रवित हो गए भगवान ने कहा नहीं, नहीं, नहीं भैया नव सर्वयतम भूय श्रृणु मे पर मे दुर्मी तप वक्षा तेहित है मनमनाभक् मदिराजी मां नमस्क मां शे पति जे प्रियोश मे सर्वधर्मा परतज माकं पर्णम शरण भज अहं या सर्व पापेभ्यो मुखिष्या माससु ते ना ना भक्ताय भक्ता दीजिए कहा नहीं अर्जुन डरो मत तुम मेरे प्यारे हो इष्टो में दिवति तुम मेरे प्रिय हो मेरे इष्ट हो इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें वो बात कहता हूँ फिर से एक बार संकेत में कही पहले फिर से कहता हूँ कौन सी बात जो सुरुष जो सरद बुझम है और परम बचह मेरे जो परम श्रेष्ठ वचन है वो तुमसे कहता हूँ क्या कहा भगवान ने मुझ में मन लगाओ मेरे मेरी पूजा करो मुझको नमस्कार करो सब धर्मों को छोड़ दो मेरे एक ही में आ जाओ भला कोई भी भला आदमी सभा में बैठ कर ज्ञान की चर्चा करता हुआ ये कह सकता है कि लोग जट ऐसी कह देंगे कि देखो देखो इसका काम ज्ञान वान के बाद कहकर के अंत तो में सुने कहा क्या मेरी पूजा करो मैं यहाँ कहूँ आप लोगों से जरा सोचिए कि आप लोग सब चीजों को छोड़ छाड़ दो और मेरी पूजा करो मुझे नमस्कार करो मुझ में मन लगाओ है मेरे भक्त बन जाओ सब धर्म को छोड़ छाड़ दो क्या है मैं कहूँ सो करो तो लोग क्या समझेंगे जो अत्यंत अंतरंग है वो भी समझेंगे कि देखो भाई ऐसी बात अगर हो भी तो कर नहीं चाहिए ये बड़ी बड़ी बुरी अपने मुंह से और सब धर्मों को छोड़कर अपने अपनी शरण में आने के बाद ये भले आदमियों की बात नहीं